Allahumma <laughs> salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallayta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. को उपनिषद सबसे बड़ी उपनिषद तो है इसका शंकर भाष्य भी सबसे बड़ा है और जितना स्पष्टम स्पष्टम इसके भाष्य में शंकराचार्य ने कहा है उतना अन्य प्रश्न गलता है ब्रह्म सुनस यही ब्रह्मानुभूति होती है अत्र ब्रह्मीर्ति अब इस पर इन्होंने एक विचार किया है शरीर देशान्य तरह संबंधा ब्रह्मादि लोक प्राप्त ये बात समझाई जाती है कि शरीर से निकल के तुम मुक्त हो जाओगे तो वो तो एक परिच्छि बच्चे ही शरीर से निकलेगी और लोकांतर में जाकर प्राप्त हो तो वो संसार मार्ग है वहाँ से लौटना हो सकता है जहाँ जाना होगा वहां से आना होगा नहीं है जहाँ जाना होगा वहां से आना होगा तो जो लोग मरने के बाद लोकांतर में जाना निःशरा संबंध से मुक्ति मानते हैं वो वेदांत का प्रतिपाद्य नहीं है अत्र ब्रह्मेस्था अच्छा तो बोले की ठीक है जब तक संसार संसार है तब ठीक है महाप्रलय काल में मोक्ष होगा ऐसा भी एक मत है जब हिरण गर्भ की मुक्ति होगी या ईश्वर सृष्टि का संकल्प बंद कर देगा उस समय ये जीवात्मा परमात्मा से जाएगा तो संसार का ही मार्ग है जो बीज धरती में लीन होगा वो जैसे कभी न कभी उगता है इसी प्रकार जो बीज कहीं जा करके लीन होगा वो वहाँ ऐसी निकाला जा सकता है नारायण मछली मिट्टी में मिल जाए हम लोग अपने नाक खोज तो नहीं देख सकते ल जाए मिट्टी में मिल जाए हम लोग नहीं देख सकते लेकिन एक वैज्ञानिक अपने यंत्र के द्वारा उसको देख सकता है और समय पर उस दोनों का विश्लेषण कर सकता है अलग अलग कर सकता है तो किसी ने कहा कि भीतर घुसना मुक्ति है तो भीतर जहां पर घुस के जाओगे तो वहां से निकलना पड़ेगा तो असल में चक्षुष होगा मूर्ध होगा अनुर होगा शरीर वे जहाँ ये मानते हैं कि सिर में बैठने से मुक्ति होती है दिल में बैठने से मुक्ति होती है समी के किसी स्थान विशेष में जाने से मुक्ति होती है समस्ती के खींचने पर मुक्ति होती है दुर्गाभ्यास के द्वारा मुक्ति होती है बोले वो ठीक है उनका अपना अपना मार्ग है बाबा है ना? उनको मुबारक हो आ, दुदान्त मार्ग का अर्थ ये है कि आप वेदांत का श्रवण करें और मुक्त हो जाएं। वेदांत का अर्थ होता है अभी आप जरूर पूछ सकते हैं आ, कि हमको तो इतने दिन सुनते हो गया पर हम तो मुक्त नहीं हुए हमारी वृत्ति तो नहीं थी हमारी स्थिति तो नहीं हुई हमको तो, तो अपनी मुक्ति का अनुभव नहीं होता तो इसमें वेदांत का दोष नहीं है, है? इसमें वेदांत का दोष नहीं है आप उस वृक्ष का जो अभिप्राय है उसको ग्रहण करने में असमर्थ रहे तो आप असमर्थता से दूर करने का असमर्थता से दूर करने का साधन की बात दूसरी है लेकिन वेदांत से एक प्रमाण है जैसे आठ के द्वारा घड़ी देखी जाती है वैसे इस वेरांत के द्वारा जो उदित वृत्ति है वो ब्रह्म का साक्षात्कार कराकर और भ्रांति को दूर कर देती है न ये उपासना है न ये योगाभ्यास है और न ये लोकांतर है और ना अंतरदेश में प्रवेश है ये तो बड़ी विचित्र बात है आप देखो जबकि इसी देश में यहाँ आते हैं और इसी काल में और इसी रूप में आपके अहम पद का जो अर्थ है सच्चा वो यदि ब्रह्म न हो तो ये मानना पड़ेगा कि ब्रह्म से अलग कोई देश है ब्रह्म से अलग कोई काल है ब्रह्म से अलग कोई अहम है और एक मेवाद द्वितीय जो वेदांत है ना वो वेदांत ही बिल्कुल भिस्या हो जाएगा फिर वेदांत तो, तो यही बताता है इसी देश में इसी काल में इसी रूप में यही आपका जो हमर्थ है वो लोक लोकांतर में जाने वाला नहीं जन्म जन्मांतर में जाने वाला नहीं महाप्रलय तक प्रतीक्षा करने के लिए नहीं आ, वो जो है सो ही इसी रूप में इसी रूप में ये मुक्त है ये तो शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वितीय ब्रह्म है और सब जितना है वो मान मानी, मानी बंधन में आयो मान्यता है तुम्हारी जो चीज नहीं देखी है वो आपने अपने में मान रखते हैं तो आप देखो आ, कि जो आप हैं वही तो है बस्तु जो आप हैं वही तो है बस्तु और आप उसको ढूंढने के लिए कहीं जाते हैं बोले हाँ, बोलो एक, कोई इंतजार है किसी समय की हाँ वो तो साहब तो साढ़े दस बजे मिलेंगे कहा साहब साढ़े दस बजे मिलेंगे तो आप अपने से कई बजे मिलेंगे आप अपने से साढ़े दस बजे मिलेंगे तो साहब घर में नहीं मिलते हैं ऑफिस में मिलते हैं तो आप आप अपने से कहा मिलेंगे घर में भी ऑफिस में यही तो बात है आप अपने से कहा मिलेंगे तो साहब को मिलेगा ऑफिस में पर आप अपने से ऑफिस में मिलेंगे है? आप अपने से ग्यारह साढ़े दस बजे दिन में मिलेंगे तो अच्छा साहब को सब मिलेगा जब अमुक पोशाक पहने हुए हो कहेगा अभी स्नान करके निकला हूँ अभी हमने है ना अमुक पोशाक नहीं पहनी पहन पहन लेंगे तब जरा मिलेंगे तो अतिता होगी नंगे कैसे मिले साहब तो कहेगा कि नहीं कहेगा और आप अपने को किस वेशभूषा में मिलेंगे कौन सी चोट पतलून पहनेंगे सब तो आप अपने को मिलेंगे चाहे कोई कोट पतलून हो कि न हो आप तो अपने से मिले हुए हैं कोई तो आपसे आपसे मिलने का कोई समय नहीं हो सकता आपको आपसे मिलने के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता आ, शरीर के रूप में भी जहा जब जैसे आप हैं अपने को मिले हुए हैं यही तो बात है यह भी बात कही जा रही है वेदांत ही कह रहा है कि आप जब शरीर के रूप में भी यही और अभी और इसी वेशभूषा में अपने आप को बिल्कुल मिले हुए हैं तो हम इतने तो कहते हैं कि आप ये मनुष्य परिच्छि मनुष्य नहीं है आप ये परिच्छि जीव नहीं है आप परिपूर्ण ब्रह्म है।, है और जहां है वही और जब है तभी और जैसे हैं वैसे ही, है वैसे आप ब्रह्म हैं इसीलिए कर्म का झगड़ा जो है ना, न तो इतना कर्म करेंगे तब ब्रह्म मिलेगा इतनी उपासना करेंगे तब ब्रह्म मिलेगा ऐसी चित्र की स्थिति होगी तब ब्रह्म मिलेगा तो बात नहीं है और एक बात और आपको सुनाता हूं ये जो संसार का दर्शन है ये बिल्कुल दुखद नहीं है एकदम दुखद नहीं है हम तो नाटक देखने गए हमारे बचपन में हो तो ये क्या नाम है ये बोलते हुए सिनेमा को समझते ही नहीं तो हमने पूरी जब देखा था है ना? पहले पहले सीढ़ी देखा था उस पूरी को पाने के लिए फरहाद जो है वो पहाड़ खोदता है और उसमें दूध के झरने निकलते हैं, ऐसा दृश्य था उसमें उस समय में बनारस में था पढ़ते समय हाँ हाँ भगवान तो थिएटर हुआ करते थे थिएटर लोग नाचते थे उसमें फिर चाहे उसमें कोई सुंदर से सुंदर सौ स्त्रियां नाचती हुई निकल जाए सौ पुरुष निकल जाए और ये कभी दुख नहीं देते हैं कोई दुख नहीं देते हैं उनमें से जब कहेंगे कि छाट लेंगे कि इसमें से एक हमारे पास रह जाए, बाकी चलेगा तब उनके जाने के बाद आपको दुख होगा और जब एक से नफरत कर बैठेंगे कि और सब हमारे सामने आवे तो आवे और ये ना आवे यही सिक्ष वृत्ति की भी यही दशा है है ना? इसमें दोस्ती दुश्मनी जोड़ने लायक नहीं है असल अच्छा में सब एक ही जाति की हैं, सब वृत्तियां जिनको हम अच्छी समझते हैं राज से समझते हैं और जिनको बुरी समझते हैं द्वेष से समझते हैं सब की एक ही किस्म है सबकी एक जाति है नारायण एक वृत्तियाँ सारी की सारी घटाकार हो तभी वृत्ति पताकार हो तभी वृत्ति झूठाकार हो तभी वृत्ति और नारायण निराकार हो तभी वृत्ति मैं किसी साकार भगवान का नाम लेने जा रहा था पर रोक तब प्रया अपने क्योंकि निराकार कहने पर तो भक्तों को कोई तकलीफ नहीं होगी है ना किसी साकार का नाम ले लेंगे है न तो भक्तों को तकलीफ होगी तो इसलिए नारायण ये बात है कि जब आप किसी वृत्ति से द्वेश करेंगे तब आपको तो तकलीफ होगी और जब आप किसी वृत्ति से राज करेंगे तब तकलीफ होगी जब कोई अवस्था बना के रखना चाहेंगे तब तकलीफ होगी अरे ये तो बाबा साधु आवे जाए है प्रतिपाल साल नहीं जाके ना कस गया न आया उस वेदांत जो है ये कहता है तुम तुमने अपने को जीव कैसे माना किस प्रमाण से माना है ना अंध परंपरा से माना तुम सुना के माना अब हम तुमको प्रमाण रूप से कहते हैं कि तुम जीव नहीं हो तुम ब्रह्म हो तुम परिचिन नहीं हो ब्रह्म हो तुमको आना जाना कहीं नहीं है परिच्छिन नहीं आता जाता है तुम ब्रह्म हो तुमको बेरूप बदलना नहीं है तुम ब्रह्म हो श्रवण जो ना युर्गाभ्यास में अभ्यास साधन है उपासना में सदाकार वृत्ति साधन है धर्म में कर्मानुष्ठान साधन है और वृदान्त में श्रवण मात्र ही साधन है बोले कि एक बार सुनने से तो कुछ नहीं हुआ सुनते सुनते पंद्रह बरस हो गए हमको है ना? बोले अच्छा पंद्रह बरस हो गए तो क्या फरज है तो एक और सुनो एक बार एक महात्मा के साथ पांच चार आदमी जा रहे थे यात्रा करते करते एक जंगल में पहुंचे खूब जंगल अब रात को महात्मा जी वही पह तो को भी रहना पड़ा अब संसारी लोग ने कहा कि आज बहुत बढ़िया मौका मिला है ऐसा तो जंगल आओ यहां बैठते ध्यान अब महाराज बादल थे पूरा पश्चिम का तो पता नहीं लगे तारे सब छुटे हुए और रात में सत्संग होने लगा सत्यान होने लगा एक पहर रात बीती बीती बीती दो तीन पहले कहर की भी घड़ी बीत गई अब वो जो संसारी लोग साथ में कहें थे तब वो कहे कि महाराज आज की रात को तो छह महीने की हो गई उनका मन तो लगे नहीं दो दुख उनका मन पे ले जाने बोले आज तो महाराज ऐसा लगता है कि प्रलय काल की रात हो गई अब ये नहीं बीतेगी है ना अब ये नहीं बीतेगी रात जाते ही जाते डरे हो हाँ जल्दी बीत जाए तो कह रात गए नहीं बीती आधी रात बीते नहीं बीती रात बीत गई फिर भी नहीं बीती अब घर दो घड़ी रात बाकी रह गई सब वो धनराम को बिल्कुल आगे रात नहीं जीतेगी हम लोग तो महाराज आपके साथ आके इस जंगल में मर गए महात्मा जी समझा रहे हैं मेरे भाई बहुत बीत गई अब थोड़ी सी बाकी है दे गई आपने पंद्रह बरस वेदांत सुन लिया थोड़ा दिन और बाकी है सुनने का हो बना ऐसे वेदांत तो में वेदांत में थोड़े दिन ही सुनने की जरूरत नहीं है आपने बि सोचे बिना विचारे बिना, बिना अनुभव के है ना? बिना अनुभव के जो मान रखा है अपने को है ना? पापी, आत्मा सुखी दुखी नारकी स्वर्गी बिना अनुभव के कहाँ है आपका वो दुख आपका दुखी दुखीपना जो आज के हफ्ते भर पहले था कहाँ है वो आपका सुखीपना जिसको भोग करके आप बाग-बाग हो चुके हैं स्थिति पना गया दुखी पना गया पापी पापीपना आता है पांच मिनट कितना दबाता है सिर्फ पुण्यात्मापना आ जाता है पुण्यात्मापना आ जाता है पापी पना को भगा देता है कौन सी चीज आपके जीवन में स्थिति हुई है आपकी जिंदगी में आपके जीवन में कौन सी चीज स्थिति हुई है लेकिन एक भाव को पकड़ करके बैठ जाते हैं बिना किसी प्रमाण के बिना अनुमान के बिना व्यक्ति के बिना अनुभव के बल्कि अपने अनुभव से विपरीत आपने अपने को जीव के रूप में मान रखा है और ये श्रुति भगवती सुन गर्जना करती है तावत गर्जन की शास्त्राणी जम्बुका दिपिने यथा न गर्जती महाशक्ति जावत वेदांत केसरी आपने गिर की आवाज से ही बहुत कुछ समझ रखा है इसलिए आप भी गिडर तरीके इधर डरते हैं इधर डरते हैं इधर रोते हैं इधर हंसते हाँ हैं न रहे ये तो वोदांत केसरी है बिल्कुल सिंह के समान सिंह के समान गर्जना करता है महिमा तो, ब्राह्मणस्य न कर्मणावर्धते तत्व ज्ञान की महिमा है ब्रह्म ज्ञान की महिमा है तो एक बार सुनने से काम चल सकता है परंतु रात बीत चुकी है दूरी घड़ी बाकी है अब घबराने की जरूरत नहीं है है ना थोड़ा और सुनो तो थोड़ा और सुनो क्या देखो इसी में क्या इसी में परम कल्याण परम कल्याण है तो वेदांत का मुख्य साधन अध्ययन नहीं है वो स्वाध्याय देता ये तो ब्राह्मण के लिए विधि है ये तो पंडित के लिए विधि है ब्रह्मचारी के लिए विधि है अपने आश्रम में रह करके वो गुरु से स्वाध्याय करे वेदांत जो है ये तो श्रवण है श्रवण से काम न चले तो दो नंबर मनन है यदि श्रवण से आप अपने अनजान में मानी हुई जो जीवत्ती भ्रांति है उसको एक बार श्रवण करके न सुन सके तो आओ हम तुमको विचार भी करवाते हैं केवल आगम से नहीं जुक्ति से रुदो और यदि आगम और जुक्ति से भी आपकी दृढ़ निष्ठा न हो तो दीपर्यो तो दूर करने के लिए आओ निधिशन भी करवाते हैं लेकिन वेदांत जो है ये मुख्य वृत्ति से वृत्ति को निवृत्त करने के लिए वृत्ति उत्पन्न करता है उसके बाद चाहे शांति हो चाहे समाधि हो चाहे आप परमेश्वर हो जाए चाहे खुद हो जाए लेकिन एक बार वृत्ति को उत्पन्न करने के लिए वृत्ति क्योंकि आपस में समशोषकता जिनकी लेकिन साधक बाधकता तीन की जब तक वेदांत जन्य वृत्ति का उदय नहीं होगा तब तक भ्रांति वृत्ति की निवृत्ति नहीं होगी अब इससे बात ये बात बाद ये बात कही गई कि अंधन तमक प्रदूषण ये अविद्याम उपासक है तो जैसे देखो आदमी की आंख तो न हो लेकिन पाँव से चले चले है? और त्वचा तो न हो पर हाथ से छु छुए तो क्या छुएगा क्या मालूम पड़ेगा और जिंदा में सामर्थ्य तो न हो ज्ञान की और नारायण वो क्या करे तब बोलने बोलने के दू जी वो तो अविद्याने जो नदी ज्ञान न दे सकने वाली क्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं पाव अविद्या है हाथ अविद्या है बात अविद्या है और विद्या क्या है कि जिनसे प्राप्त होता है ज्ञान तो ये जो संसार संबंधी ज्ञान देने वाली इंद्रियां हैं, तो ये सारी अविद्या प्रतिपादक कर्ममय जो त्रयी है तब तो उसमें संलग्न हो जाना भी उसमें संलग्न हो जाना भी तो ये संसार बंध नहीं है तो इसलिए ऐसे लोग जो इनमें फंस जाते हैं अनदानाम से लोग का अंधे न सांती अविद्वांसो बुधो जना ये अबिधा शब्द बहुवचन है वो है ना न बुद्धि इति अबुद हलंत अबुद बनता है होता है उसका बहुवचन है अबुधा ख लोग वे अनुभव लोग मरने के बाद वहाँ जाते हैं जहाँ न कोई ऐश्वर्य होता है और न कोई प्रकाश होता है और बारम्बार जायस्व मरियव जाने मरने के काम में तब लगे रहते हैं भटकते रहते हैं आओ आप अपने आप को जानो उपनिषद आपको आमंत्रित करता है आत्मानी जानिया अयम अस्मिति पुरुषा सुनिथन काम आयो शरीर मनुषं आत्मान से यदि मनुष्य दूसरों को नहीं हो दूसरे को तो गौर जान गया दूसरे को तो दिन रात जानते ही रहते हैं इंद्रियों के द्वारा मन के द्वारा अंत के द्वारा यहाँ तक कि दृष्टा के द्वारा महाराज दृष्टा होकर वैसे को जानते हैं ये समाधि लग गई और ये चित्त में विक्षे हो गया और ये मन में राग आ गया ये द्वेष आ गया दृष्टा जो है ये देखते ही रहता है तो न तो इंद्रिय सृष्टि शब्द स्पर्श रूप नहीं और जो तो मानस सृष्टि राग द्वेश दुख का भी न मानस सृष्टि और ईश्वर के साथ न बौद्ध सृष्टि हो विचार का भी परिद्रयी है और न साक्षी हाथ इसको सुने उसको देखना तो जो सात को देखता है उसको देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न ब्रह्म के रूप में जान लेना वो ले दो बात कटेगी देखो तो गणित बताते हैं अपने को अपरिच्छिन्न आत्म रूप से जानने पर क्या होगा तो दो बात कट जाएगी शरीर मनुष्यंजरे किन विषय जातम इन कस्य भोग का मय अधिष्ठान ज्ञान से विषय हो गए बाधित क्या क्या हो और दृष्टा प्रकाशक की ब्रह्मता के ज्ञान से अपना भोक्तापन ही बाधित हो गया दृश्य का भोग्यपन बाधित हो गया और अपना भोगतापना बाधित हो गया ये देखो बाद की दो प्रक्रिया हुई तो दृश्य का तो बाघ सामाना अधिकारण से बाघ होता है और भोक्ता का जो है भोक्ता का जो व्यावहारिक रूप है उसका बाध सामानाधिकरण से एक एकत्र बताया जाता है और इसका जो परमार्थ रूप है वो तो साक्षात ब्रह्म है तो क्या क्या होगी और किसके लिए उपनिषद ने प्रश्न किया य के लिए क्या चाहते हो क्या तुम जीवन के लिए चाहते हो कि ब्रह्म के लिए तो जीव तो तुम हो ही नहीं और ब्रह्म को कुछ अपराप्त नहीं इसलिए चाहते किसके लिए हो क्या चाहते हो सब के चाहते हो तुम इच्छा चाहते हो बोले सत्य तो तुम्हारे सिवाय और कोई है नहीं और मिथ्या को चाहना आकाश की नीलिमा को पदर करके कपड़ा रहने की इच्छा तो किसी को होती ही नहीं इस प्रकार शरीर मनुसंजर शरीर में हमारे ये, ये गड़बड़ी है के पीछे गए और रह गई खेती महीने एक अमृतसर में देखी बड़े घर की खेती के नेता है वो दिन भर ले के साबुन और हाथ धोए हाथ धोए उसके उस अंगुली में चक फूल गया कपड़े छपे धो गया कूज गया दो घंटे लेके साबुन धोए और बाथरूम भीतर के बंद कर ले लोग सिवाई उन फिर फिर तोड़ और जाके उसको पथर के ले आ बाद में उसको लखनऊ के हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है तो ये जो लोग शरीर को बिल्कुल निरोग करना चाहते हैं उनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ गया होगा न बिल्कुल मानसिक संतुलन बिगड़ गया है ये शरीर कभी पागल पर नहीं तरह का विकार से बना हुआ शरीर कभी निर्विकार तो ही नहीं सकता अच्छा ठीक इसी तरह से जो लोग सूक्ष्म शरीर को बिल्कुल अमर बनाना चाहते हैं उनका भी बैद्धिक संतुलन बिगड़ हैं और जाते हैं एक फेल को कान बनाने की उसमें कोई जरूरत नहीं है है ना जो बीत जाए उसको लौट कर देखने की जरूरत नहीं है एक आदमी रात चल जा रहा था तो एक ने देखा कहीं रात को मल पड़ा है अब उसने सब सबके देखो ये देखा पड़ा अब महाराज जिसकी नजर उधर नहीं थी उधर चली नहीं, से नहीं।, नहीं, नहीं। तो तो बार महाराज चांदपुर में किसी के मोटर साहब इलाहाबाद जा रहे हैं अब ड्राइवर उस दिन नाराज हो गया था मालिक पर था, तो दोनों पर नाराज था ये तो हमको तो जब हम जागते रहते हैं तब तो हमको लगे आप पागलपन का आवाहन कर रहे हैं इसके बाद है। जब आप नींद आना बंद हो जाएगा तब आप पागल हो जाएंगे है ना? अभी निद्रा से क्या मतलब निद्र? ये मेरे कारण शरीर में निद्रा आती है तो सूक्ष्म शरीर में चंचलता आती है मन की स्थूल शरीर में रोग आते हैं तो बोले जब अपने को जान लिया भ्रम और विषय हो गया बाधे थन कैसे काम आयो शरीर मनुष्य शरीर के पीछे पागल होने की क्या जरूरत आ, शरीर के पीछे पागल होने की क्या जरूरत इस श्रुति की व्याख्या इस मंत्र की व्याख्या विद्यारण स्वामी ने पंचदशी के तृप्ति प्रकरण में तीन सौ श्लोकों में केवल एक श्लोक की व्याख्या करने के लिए उन्होंने तीन श्लोक लिखे हैं तो ये ये स्थिति है तो नारायण जो इस परमात्मा को जान लेता है यश्या प्रतिबुद्ध आत्मा अस्मिन संदेह जो गहने प्रविष्टा इस शरीर में ही रहने वाला जो आत्मा है ना इसको जिसने ब्रह्म रूप में जान लिया वही विश्वकर्ता है वही सर्व करता है वही संपूर्ण लोक का अधिष्ठान है वही सबको प्राप्त करने वाला है इसलिए आओ इसी जीवन में यही वसंतोष महा संतोष सद्वयम न चेत अवेदिर महतीदु अमृता सेवंती अथे तरे दुख में वियंति इसी जीवन में रहते हुए जिन लोगों ने उस परमात्मा को जान लिया तो उनका जीवन सच्चा है और जिन्होंने नहीं जाना उन्होंने बस आहा। श्री हर सुमिश्र ने खंडन खंड खाद्य में एक श्लोक लिखा आ, धी है घी धना संबोधन है विद्वानों के लिए घी धनाह बुद्धि ही जिनका धन है घी है धन जिनका धी धना बाधना या तदा प्रज्ञा प्रयत्त इस सिद्धांत को झूठा समझने के लिए सब अक्कल लगाना सब अक्कल लगाना कब लब चिंता मणिम पाण क्षेत्र आपके हाथ में चिंतामणि मिल गई हो और उसको यदि आप समुद्र में फेंक देना चाहते हो तो इस सिद्धांत को इस सिद्धांत को बिल्कुल गलत समझ लेना और यदि आप चिंतामणि मिले हुए चिंतामणि को आप अपने हाथ में रखना चाहते हैं तो इस सिद्धांत को रखना नचे महती विनष्टी इस जीवन में यदि नहीं समझा इसको तो महान विनाश है अमृता भवंती जो इसको जानते हैं वे अमृत हो जाते हैं अथे करे दुख में और जो नहीं जानते हैं उनको दुख ही दुख, दुख, दुख, दुख, दुख की प्राप्ति होती है नारायण जब इस परमात्मा का ज्ञान होता है यथित मनुपश्यती आत्मान दयो मंजसा जब अपने को तो ब्रह्म रूप से मनुष्य जान लेता है तो ईसान बहुत भव्य स्थित ये तो संपूर्ण प्रपंच का स्वामी है इसको तो किसी से घृणा नहीं होती गुजगुप्सा साकार घृणा है किसी से घृणा नहीं है कोई तो चाहे कैसा हो दुनिया में किसी से घृणा नहीं है किसी की निंदा नहीं है साक्षात नहीं है और अपनी रक्षा के लिए कोई चिंता नहीं है दुज्षते में तीन बात है एक तो अपने लिए तो कोई भय नहीं है और दूसरे की निंदा नहीं है और किसी भी वस्तु के प्रति व्यक्ति के प्रति अवस्था के प्रति उसके लिए घृणा नहीं है सिनेमा के पर्दे पर चाहे विष्या का दृश्य हो और चाहे सती सावित्री का उसमें कहा सती सावित्री से प्रेम है और वो तो जानते ही है की यहाँ सती साधुत्री कौन है और यहाँ भिक्षा कौन है नारायण चित्र तो है ना वो तो पर्दा है वो तो रोशनी है इसलिए नारायण सतो में बुझ सते ना अपने ना अपनी रक्षा की चिंता है कि हमको तो रोटी कहाँ मिलेगी और हम कैसे चिंता रहेंगे समय मन ने विद्वान भ्रमा मृत अमृत जिसमें जिसमें ये सारा पंचभेद और संपूर्ण अव्याकृत आकाश सारा कार्य कारण जिस अधिष्ठान में रह रहा है और जो सब को तो प्रकाशित कर रहा है तमेव मन्य आत्मान विद्वान ब्रह्मा मृतो हम जानते हैं कि वही आत्मा है वही ब्रह्म है वो प्राण का प्राण है अब मैंने अपने भीतर ही पहले पहचान लो प्राण का प्राण है चक्षु का चक्षु है कान का कान है वो मन का मन है चिख और ब्रह्म पुराणम अग्रेम उन्होंने परब्रम परमात्मा को पहचान लिया एक अनुद्रष्टव्यम एक मन दर... सैवाद्रष्टव्यम नेह ना किंचन मृत्यु समृत्युम आपनोती जानव पश्य इस परमात्मा को कोई दुर्बीन खुरबीन लगा करके नहीं देखना है आंख में कोई गुरु जी का सिद्धांजन लगा करके आंख में और फिर आंख से नहीं देखना है अरे अपने भीतर अपना आपा अपने आप से देखना माने साधनांतर निरपेक्ष होकर के इसको देखना है यहाँ नाना नाम की कोई वस्तु नहीं है जो नाना देखता है उसको मृत्यु के बाद मृत्यु की प्राप्ति होती है ये आत्मा जो है वो प्रमेय नहीं है अप्रमेय है अप्रमेय माने अपना आपा है ये देखो घड़ी है प्रमेय और प्रमाण है आख और आंख के द्वारा देखने वाला जो मैं है वो है प्रमाता ये सब शरीर में अलग अलग है और ये जो हमारा असली स्वरूप है वो क्या है बोले वो न घड़ी की तरह प्रमेय है न आख की तरह प्रमाण है और न मैं घड़ी जानने वाला हूँ इस प्रकार का अभिमान है वो स्वयं प्रकाश अखंड पर ब्रह्म परमात्मा है आकाशात वो आकाश से बड़ा है और उसमें कोई कार्य कारण का भाव नहीं है ये महान ध्रुव कही आत्मा है समेर धीरो विज्ञा प्रज्ञा पुरीत ब्राह्मण नानुध्याया बहून शब्दान वाच विज्लाज्ञा प्रज्ञ कु ब्राह्मण धीर ब्राह्मण धीर शब्द का अर्थ है हैिष्ठम है ना नोत्रियम तो के लिए तो है ब्राह्मण और ब्रह्मनिष्ठम के लिए है धीर जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु है नारायण उसकी उपासना करके जो स्वयं श्रोत्रीय धीर हो गया है उसको बस प्रज्ञा करना माने गोदान के द्वारा ये प्रज्ञा संपादन करके कि ब्रह्मा अतिरिक्त और कुछ नहीं है और अपने आत्मा का ही एक नाम ब्रह्म है ना नु बहुन शब्दान तो फिर वेद पढ़ने की कोई जरूरत नहीं बहुत से शब्दों के अच्छा आप लोगों को तो बहुत मजहब की बात धर्म की बात जानते होंगे कोई मजहब दुनिया का कोई धर्म आपको कभी बताता है कि अब इसके बाद हमारे मजहब वाली किताब की जरूरत नहीं है आप लोग क्या समानता करते हैं आप बताओ सब कहते हैं सब धर्म कम है है कोई मजाक दुनिया में जो कहते हैं कि वक्त देखो ये अनुभव जब तुमको हो गया तब धर्म पुस्तक की आवश्यकता तुम्हारे लिए नहीं है कोई सब वेदान अति संन्यास को है तो? तो वो वेद का भी संन्यास कर देता है, है? वेद का भी सन्यास कर देता है मनोमय कोष मनो में वेद का निवास है ये सही स्त्री उपनिषद में आप जहाँ कोष का विवेक पढ़ना वहाँ ये बात आपको मालूम पड़ेगी मनोमय कोष में वेद का निवास है परंतु ये बात वेद में ही कही गई है ये भी वैदिक है जब कोई कहता है, है ना कि मनोमय कोष में वेद है वेद की पहुंच परमात्मा तक नहीं है तो हम ये कहते हैं कि ये बात भी तो वेद में लिखी है तो ये बात भी वैदिक हो गई हमारा वेद तो ऐसा है जैसे कोई प्रेमी अपने प्रियतम के सामने हाथ जोड़ करके बोले कि हे प्रियतम मैं अपनी आयु तुम्हें समर्पित करता हूँ तुम जिंदा रहो और मैं मर जाऊ हमने ऐसे प्रेमी देखे हैं जिन्होंने अपनी आयु अपने प्रियतम को अर्पित की है तो बेद कहता है कि बस अभी तक मैं सच्चा था जब तक आप मिले नहीं गए तो जब आप मिल गए आप मिल गए तो अब हमारी सच्चाई की जरूरत नहीं ये कह सच्चा रहे आप ही सच्चे रहें नहीं तो हम भी सच्चे रहें और आप भी सच्चे रहें तो द्वैत की सिद्धि होगी कौन है ऐसा धर्म दुनिया में है ना अच्छा आप यही बताओ कि तो कौन ऐसा धर्म है जो मैं पद के अर्थ के रूप में परमात्मा को अनुभव करता है आप तुलना तो सच्ची करोगे की कि सब सब बराबर है न सबसे बोलने के लिए सब बराबर हैं मानते हैं हम है ना सद व्यवहार करने के लिए सब बराबर हैं मानते हैं परंतु जहां मजहब का पुस्तक जब नहीं रहेगी जब पुस्तक नहीं रहेगी जब आचार्य नहीं रहेगा और जब परमात्मा अपने से अलग नहीं रहेगा तो मजहब कहां रहेगा ऐसा कौन सा मजहब है जो अपने मजहब पने का भी निषेध करके और परमात्मा का साक्षात्कार करावे इसका नाम है वेदांत इसका नाम है इसका नाम है वेदांत वाचो क्यों खोले जब आत्मा के रूप में परमात्मा का साक्षात्कार हो गया जान लिया कि आत्मा के सिवाय मेरे सिवाय और कोई नहीं है कचापे पढ़ने लिखने की भी जरूरत नहीं है तो इसीलिए महाराज ये जो आत्मा है ये क्या है ये तो सर्वस्वी सर्वस्व ईशाना सर्वस्या अधिपति सबको गच में रखने वाला आ, सब का स्वामी सब का अभिपति है स न साधुना कर्मणा भूयान नो एवा साधुना कनियान ये अच्छे कर्म से अच्छा नहीं होता ये बुरे कर्म से बुरा नहीं होता एक सेतु विभरण का यही सेतु और विभरण स्वरूप है इसलिए बाबा अंतकरण की शुद्धि करने के लिए वेदानुबने नज्ञे नाने नो तपसा अनासके ना अपने अंतकरण को शुद्ध करो ये संसार में जितने कर्म जितनी उपासना है आ, वो एक नंबर बात ये कही जाती है कि ये अंतकरण की शुद्धि के लिए है शोक तो ऐसे अरे सुन सुन के महाराज और कर करते और भोग भोग उनके संस्कार से अंतकरण को कलुषित किया गया है इसलिए अच्छा करो अच्छा भोगो और अच्छा पढ़ो तो इससे अंतकरण में जो पहले के बुरे संस्कार हैं, वो मिट जाएंगे, तो अंतकरण की शुद्धि होगी एक नंबर की बात दो नंबर की बात ये है कि परमेश्वर को जानने की इच्छा उत्पन्न हो ऐसा भामती प्रस्थान कहता है ज्ञान करके कर्म करके जहां अंत करण शुद्ध होता है वहां शुद्ध अंत करण में परमात्मा तत्व के ज्ञान का भाव हो जाता है तो वेदन का साधन है माने ज्ञान का साधन है कर्म ज्ञान तो नहीं चाहिए परंतु ज्ञान का साधन है कर्म ऐसा विधान प्रस्थान प्रकाशात्मक गति का मतलब वो मत है और इसके जानने की इच्छा उत्पन्न होती है ये वाचस्पति मिश्र का मत है आ, और नारायण और दूसरे जो आचार्य है वो कहते हैं कि कर्मादी के द्वारा अंतरकरण की शुद्धि होती है महाराज जब इसकी प्राप्ति हो जाती है तो लोकष्णा और क्या नाम है वित्त और पुत्र इनका परित्याग हो जाता है और सऐसा ने तिनेती इस मंत्र को ये तीसरी बार फिर से रखा यहाँ स तो, तो एष ने तिनेती आत्मा अग्रेज्यो नही ग्रेज्य अशीर्यो नहीं सीर्यत असंगो नहीं सज्जत सज्जते असीतो न व्यथते न ऋष्यति ये बोल रहे ये जो आत्मा है तो नेति सब सबका सब सबका अनुषेध संपूर्ण कार्य कारण संपूर्ण भूत भविष्य संपूर्ण वेद शास्त्र पुराण सब कुछ ईश्वर जीव जगत जो कुछ है वो सब इति पद का अर्थ है क्या कार्यकारण समी व्यक्ति जीव ईश्वर ये सब है इति इति माने यह वेद शास्त्र पुराण सब इति और आत्मानुभूति का अंतिम द्वार कहाँ है ये नहीं? नहीं ये नहीं ये उसका द्वार है तो महराजी असीर्ण असांग अब्द नृत्य मोक्त अविनाशी ये परमात्मा है बोले जो देखो इसका जिसको ज्ञान हो जाता है तो इस यम कल्याण अकरवम इसे तपत उसके मन में फिर पछतावा नहीं होता कि हमने ये अच्छा काम क्यों नहीं किया उसको यही पछतावा नहीं होता कि हमने ये बुरा काम क्यों किया नई ना कृपय तपतः ये नहीं किया इस बात का भी पश्चात ताप उसको नहीं है ना और ये किया इस बात का भी उसको पश्चात नहीं है वो ताप से बिल्कुल ऊपर उठ गया अब ना रहे अगला जो प्रसंग है वो क्या है उसनिषद में कि जो मैत्रेयी और जाग बल्ब का संवाद हुआ था ना उसको फिर से दोहरा दिया है क्योंकि दिल बद्धम से बद्धम भविष्य जब पुस्तक को बैकुन होता है ना तो एक गाँच लगा के छोड़ दें तो खुल जाने का डर होता है और जब दो गाँच लगा देते हैं तो दुर्बधम सुब्धम दो बार गाँट लगा दें तो बिल्कुल पक्का हो जाता है कि अब ये फुल के जाने वाला नहीं है तो प्रारंभ में मैत्रेय और जाग बल्प के संवाद से जो बात कही गई थी सबके प्रिय के लिए सब प्रिय नहीं होता अपने प्रिय के लिए सब प्रिय होता है आत्म प्रिय के लिए और जो दूसरे को तो तुम अलग अपने से समझोगे तो वो तुम्हारा तिरस्कार करेगा ये सारी की सारी बातें फिर दोहरा करके अगले प्रकरण में कही गई हैं तो उपनिषद जो है तो यहाँ पूरा हो जाता है ये उपनिषद ना अभ्यास है ना साधना ना ये उपासना है न धर्मानुष्ठान ये क्या है कि ये विद्या है जैसे किसी पदार्थ को तो, हम एक बार ठीक ठीक जान लेते हैं कि ये ये है ये ऐसा है और उसको पहचान लेते हैं इसी प्रकार अपने आप को ब्रह्म के रूप में पहचानने की ये विद्या है और इस विद्या को इस विद्या को केवल यदि श्रवण मात्र से ही कोई प्राप्त कर ले तो उसको सर्वोच्च अधिकारी मानते हैं और यदि श्रवण मात्र से न प्राप्त कर सके तो बारम्बार श्रवण करे मनन करे निधि आसन करें